शो टॉक अनंत की पुकार नंबर टेन उसे उत्सुक हो काम करे? उन करें कार्यकर्ताओं की विशिष्ट कोई वो काम को आगे कोई सामान्य कोई सेवा का प्रचारी हो कोई और तरह की सामाजिक संस्था हो तो एक बात है जिस तो तरह की बात लोगों में पहुँचानी है तो हमारे पास जो करते हो उन तरह की कोई लक्षणा और तरह के होने चाहिए कोई तो काम ठीक से पहुंचे नहीं तो नहीं पहुँच कभी हमारे पास शिविर अगर बीच कार्यकर्ता शिविर में काम करते हैं तो वो बीच तो ध्यान में उनकी थोड़ी गति होनी चाहिए और उनके व्यक्तित्व तो में भी थोड़ा परिवर्तन आने चाहिए वो अलग से दिखाई पड़ना चाहिए से नहीं तो उनसे करिए काम बहुत मुश्किल होता इसलिए खासकर सोचा कि यहां अलग से बैठे और आगे ये भी मेरा ख्याल है कि कार्यकर्ताओं का एक सीवियर अलग भी हो कि कोई उनके नुकसान पहुंचता है वो पूरा नहीं ले पाते काम में सब कुछ नहीं पाते अगर वो बिल्कुल फॉर्मल जनरेट से हो तो काम भला उनसे हो लेकिन काम में जो परिणाम आने थे वो नहीं तो अभी में नहीं थी ये बात लेकिन मुझे कुछ करनी पड़े कार्यकर्ताओं का एक अलग वर्ग खड़ा हो जाए और उसके लिए मैं जो भी मैंने मुझे करनी हूँ वो मैं करने को तैयार हूँ आपसे जो करनी तो है उसकी कोई तैयारी है चाहिए क्योंकि अगर कोई बहुत नया विचार लोगों तक पहुँचाना हो तो हमें नए तरह का व्यक्तित्व भी खड़ा करना पड़ा और दूसरों से उतनी अपेक्षा नहीं की जा सकती जो लोग इस काम को करने में और में उत्सुक है उनसे और ज्यादा अपेक्षा होनी नहीं? हमारा व्यवहार भी भिन्न होना चाहिए अब मेरे मन में एक एक छोटे से छोटे आदमी के प्रति आदर है अगर एक काम करने वाले लोगों के मन में जैसा आदर न हो तो बड़ी उनकी बात है उनसे हम कह भी कर रहे लेकिन वो काम कोई बहुत वाला जिस जिस नहीं जिस दोस्त से हो मिलाना जिससे नहीं लाने वाला और मेरे मन में तो एक अजना से अगना आदमी का उतने आदर है जितने तीर्थंकर का है एक भगवान का ने ने ने तो है जो लोग मेरे काम को बढ़ाने वाले हों उनसे मन में अगर ऐसा आदर न हो उसके प्रति मेरी बात पहुंचा नहीं सकते बहुत इसमें एक से निर्जीव काम है जो कोई भी पहुंचा सकता है कि किताब छाप लेनी है किताब बेच देनी है वो निर्जीव काम है एक बहुत सजीव क्रांति है जो आपके जीवन में उतरे तो ही पहुंच सकते नहीं तो नहीं पहुंच तो इस संबंध में जब भी शिविर हो मीटिंग हो तो हर जगह जो हमारे काम करने वाले मित्र हैं उनको तो अलग से बैठना चाहिए उनके अपने मसले उनकी अपनी समस्याएं होनी चाहिए जिनको की उनको मौका नहीं मिलता बात करने का भी उनका स्वागत और आज में कल हमें कार्यकर्ताओं की छोटी सीवियत बीस पच्चीस लोगों की छोटी सीबियत तीन चार दिन के लिए जहाँ वो मेरे साथ तीन चार दिन रह सके ज्यादा सुगम जाते इतना बड़ा वो उनके ऊपर ना हो और वहाँ वो अपने मसले हल कर सकें क्योंकि तो बहुत से मसले उनके सामने हैं जिनका की मुझसे बातचीत उन्हें करनी बहुत जरूरी है और जैसे की इस तरह की जो भी काम है तो मुझे अकेले से वो होने वाला नहीं है नहीं मैं अपनी सारी ताकत भी लगाऊ तो भी मुझे अकेले से क्या हो सकता है तो बात इतनी है कि उसे अगर ठीक से पहुंचाना हो तो हमें बहुत से व्यक्ति को निर्मित करने पड़े इस बात को ले जाने वाले बनेंगे एक तो निर्जी ऊपर पजेंडा होता है कि उसको वो किसी तरह भी पहुंचा दे ढोल पीट के तो वैसा कुछ करने का प्रयोजन नहीं है वैसे पहुंचती है बात तो बीच में मर जाती है दूसरा एक सजीव तो उनका व्यक्तित्व होना चाहिए कि उन्हें देख लगे कि ये आदमी जिस बात में उत्सुक हुआ है किसी भी व्यक्ति को उसे देख लगे कि मुझे भी उत्सुक होना चाहिए लेकिन अगर ये हमारा काम करने वाला जो छोटी छोटी बात में नाराज होता हो रुष्ट होता हो गुस्से से भर जाता हो छोटी छोटी बातों में लग झगड़ बैठता हो तो ये जिस बात को ले जाने के लिए हम सोचते हैं कि ये वाहक बनेगा वो बात कैसे पहुंचेगा ठीक दिखा अभी तो कोई ऐसा काम नहीं है लेकिन आज निकल वो काम बड़ा हो सकता है अगर हमारे पास ठीक मित्रों का एक समूह है तो मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊं, तो भी उतने परिणाम नहीं आ सकते जब तक कि मित्रों का एक वर्ग ना हो मुझे तो उतने श्रम पड़ता है चाहे पांच सौ तो लोग ही खर्च हों चाहे पांच हजार लोग इकट्ठे होंगे तो मेरे श्रम में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं ज्यादा से ज्यादा लोग उस चीज का फायदा उठा सकें तो उसके लिए हमें एक मित्रों का वर्ग खड़ा करना पड़े और वो ऐसे मित्रों का वर्ग करना पड़े कि जिस तरह के भी व्यक्ति हमें उपलब्ध हो सके हर व्यक्ति से कुछ न कुछ काम लिया जा सकता है इस जमीन पर ऐसा तो आदमी कोई भी नहीं है जिससे कि कोई भी काम न लिया जा सके सक उन लोग मुझे कहते हैं जगह जगह हम काम करना चाहते हैं तो मैं उनको क्या बताऊं या क्या काम उनके लिए कहूँगा वो आपका एक वर्ग होना चाहिए जो की उनकी सेवाएं ले सके उनका श्रम ले सके वो जो भी सहायता पहुंचाना चाहते हो उस सहायता को पूरी तरह लेकिन ये आप तो भी ले सकते हैं कि नया आदमी आता है अगर वो आज में प्रभाव में आया है कोई बात तो मन में बैठी है और वो आपके पास आया और आप अगर बहुत उपेक्षा से उसकी बात सुने या ऐसे के ठीक है कुछ देखेंगे तो आप एक व्यक्ति खोते हैं जो कि बहुत काम का हो सकता है वो जब आया था कुछ उस लेकर तो आपके मन के द्वार तो बहुत प्रेम रूप से इसके लिए खुले होने चाहिए और ये मौका था कि वो व्यक्ति आपके काम में सम्मिलित होता है लेकिन अगर आप अपेक्षा ऐसी अच्छी देखेंगे तो वो आदमी गया हो पता तो था वो कितना काम लाता हम कुछ कह सकते हैं कई बार बहुत छोटे छोटे लोगो ने बाहरी काम किए और बड़े आदमी को आकाश से कभी पैदा होते नहीं सब छोटे लोग पैदा होते वो कभी कोई वक्त और काम उन्हें बड़ा बना देता है तो हमें प्रत्येक आदमी जो भी जिस खेत के उससे उत्सुक है पत्थर भी उठाने के लिए जरूरत दर रखने के लिए कोई उत्सुक है तो उसका बहुत प्रेम से स्वागत करके उसका उपयोग करना। और काम इतना बड़ा है कि अगर हम 10-15 वर्ष ठीक से मेहनत करें तो पूरे मुल्क में पूरे क्रांति का वातावरण खड़ा किया जाए मुल मुल्क मन तैयार है अगर हम नहीं कर पाए वो तो वो सिर्फ हमारी कमजोरी और हमारी ना समझे और हमारी असमर्थता होगी नए युवक हैं उनके साथ आज कोई उनके जीवन में कोई दिशा नहीं है कोई मार्गदर्शन नहीं है तो रोकेंगे थोड़ी वो तो चलेंगे ही गैर मार्गदर्शन के चलेंगे गैर दिशा से चलेंगे जहां मुल्क जाएगा जाएगा अगर हम थोड़ी हिम्मत कर और मेहनत कर तो उनको मार दिशा मिल सकती और ऐसी स्थिति हमारे मन के युवक की नहीं सारे दुनिया के युवक की अगर यहाँ हमारा प्रयोग सफल होता है तो वो व्यापक पैमाने पर बाहर भी पहुंच सकता है तो एक तो हमारी उत्सुकता होती है इतनी दूर तक की आप आए हैं क्योंकि आपको तो अपने व्यक्तित्व में थोड़ी उत्सुकता है आप थोड़ा शांत होना चाहते है लेकिन मैं आपसे कहूँ बहुत ज्यादा अपने में ही निरंतर उत्सुक होना एक तरह का रोग है थोड़ी उत्सुकता स्वयं में होनी चाहिए लेकिन ये अत्यधिक सेल्फ सेंटर्ड आदमी जो है वो कभी शांत नहीं हो सकता क्योंकि ये भी अशांति का एक केंद्र है कि मैं मैं ठीक हो जाऊं मैं ऐसा हो जाऊं मेरा अगर ये अत्यधिक है उसके चित्र में तो यही चीज उसको शांत नहीं होने देती अगर हमें कोई चीज सख्त मालूम पड़ती हो कोई चीज ठीक मालूम पड़ती हो तो हमें अपने मैं दायरे के थोड़े बाहर आना चाहिए और हमें ये फिक्र करनी चाहिए कि अगर ये बात ठीक है तो ये और लोगों तक तो पहुंच जाए और आप हैरान होंगे कि जिस दिन आप दूसरों में उत्सुक होंगे उस दिन आप पाएंगे आपकी वो जो नये की बीमारी थी जिसकी वजह आप आसान थे वो पचास प्रतिशत विलीन हो गई सिर्फ इस वजह से कि आप औरों में भी उत्सुक हुए तो ये धार्मिक आदमी जिसको हम कहते हैं उसमें एक बुनियादी बीमारी होती है और वो ये कि वो अपने में और इसी तरह जो कौमें बहुत धार्मिक हो गई हैं उनमें हर व्यक्ति सेल्सियस हो गया वो धर्म का खांस है उसके पीछे हमें तो उसमें तो सोचते नहीं कि बगल में कोई खड़ा है और हम ये जानते नहीं कि जिंदगी इतनी सम्मिलित है इतनी सम्मिलित है कि ये वैसे समझी की बात है मैंने सुना मैं कि के नाव में तीन बैठे हुए उनमें एक आदमी अपनी जगह बैठे बैठे छेद करना शुरू किया दूसरा आदमी चिल्लाया है कि तुम क्या करते हो उसने कहा मैं तो अपनी जगह करता हूँ तुम्हारा क्या ले तुम्हारी जगह तो छेद करता है तो खोया अपनी जगह छेद करता है हमें क्या लिया कोई नाव में छेद करेगा तो अपनी तुम्हारी जगह का सवाल नहीं कोई नाव कोई अलग अलग नहीं है ये एक है उसमें किया गया छेद सबको ले डूबने वाला है आपका पड़ोसी अगर एक छेद कर रहा है तो हम इकट्ठी नाव में सवार हमारा जीवन एक इकट्ठी नाव है उसमें कोई भी छेद कर रहा है तो आप योग वो छेद कर रहा तो मुझे क्या लेना देना जिंदगी इतनी इंटर है इतनी जुड़ी हुई है कि तो उसमें कहीं भी किया गया छेद आपके ही नाव में किया गया छेद इससे उल्टी बात भी सच किसी के भी नीचे का बंद किया गया छेद आपके ही नाव का बंद किया गया छेद एक तो इतनी उत्सुकता होती है हमारी कि हमें अपने तक मतलब है कि हम थोड़ी शांति और ये और एक उत्सुकता और व्यापक होती है वो इस बात से संबंधित है कि शांतिपूर्ण वातावरण वो तो शांतिपूर्ण वातावरण आपके लिए भी होगा लेकिन आपकी दिशा आपका चिंतन एक व्यापक पैमाने पर गति करता है इस बात को ख्याल में रखेंगे तो फर्क दिखाई पड़ेगा पूर्व के जितने धर्म पैदा हुए सब व्यक्ति केंद्रित थे कोई धर्म समूह केंद्रित नहीं था क्रिश्चियनिटी अकेला धर्म है जो समूह केंद्रित है तो क्रिश्चियनिटी के समूह केंद्रित चिंतन में और पूर्व के व्यक्ति केन्द्रित धर्म में आज जो फर्क पड़ गए उनको विचार करने से हैरानी होती है वो कहां खड़े हो गए इन दोनों में थोड़ा अधूरापन है क्योंकि कृष्ण ने क्रिश्चियनिटी फिर बिल्कुल ही समूह केंद्रित हो गई है उसमें व्यक्ति का कोई केंद्रित स्थान नहीं रहा यहाँ के सारे धर्म बिल्कुल केंद्रित हो गए समूह की कोई दृष्टि नहीं रही ठीक धार्मिक व्यक्ति अपनी शांति अपने आनंद में उत्सुक होता है इसीलिए सबकी शांति और सबके आनंद में उत्सुक हो जाता है न वो व्यक्ति केन्द्रित होगा न समूह केंद्रित तो वो सिर्फ शांति और आनंद में उत्सुक हो जाता है और इस बात को वो समझ लेता है कि मेरी शांति और आपकी शांति बहुत लंबे पैमाने में दो अलग चीजें नहीं तो बहुत लंबे फैलाने में एक ही ना तो कार्यकर्ता का मतलब है कि अब वो केवल एक व्यक्ति का साधक नहीं रहा बल्कि उसके मन में ख्याल आया है एक बात उसे पूछ पड़ी है वो फैल जाएगा इसको फैलाने की दृष्टि में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 आपके मन में इस दिशा में जो भी ख्याल आते हों विचार आते हों सोच विचार आता है वो बैठक आप अलग लेकर अपने उनको रख सकते हैं उनकी बात करनी चाहिए छोटे छोटे मसले उनसे भी बात करनी चाहिए आपके मस्तिष्क जरूर दूसरे ढंग के होंगे इसलिए उनके बीच ऐसा उनकी करने का कोई प्रयोजन नहीं जितने लोग इस काम को दूर तक पहुंचाने के लिए उत्सुक हो उनको सोच विचार में थोड़ा लगना चाहिए इस दृष्टि से कि ये काम दूर तक जाए उसके लिए मैं क्या तैयारी करूं क्योंकि अकेले काम भेजने का सवाल नहीं है आप की तैयारी के द्वारा ही वो काम वहां जा सकता है संगठन बनाने का सवाल नहीं है कोई बहुत सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का सवाल नहीं एक काम चलाऊं केंद्र है उसे काम चला समझना चाहिए क्योंकि जब बहुत केंद्र संगठित हो जाए तो वो कई तरह से दीवाने खड़ी करना शुरू करते तो हमें तो इतना फैलाना चाहिए कि काम उत्तर तो क्यों हो जाना चाहिए कि उसमें कोई केंद्र का पता भी ना चले कि कोई केंद्र हर जगह उसका केंद्र है और कहीं उसका केंद्र नहीं क्योंकि तो केंद्र बहुत गहरा मजबूत हो तो वो गहरा और मजबूत शाखाओं को दूसरे केंद्रों को कम करके होता है दिल्ली की राजधानी बहुत मजबूत हो तो प्रांतों की राजधानियों को कम करती होती नहीं तो बहुत मजबूत नहीं हो वो जितनी मजबूत होती चली जाए उतनी प्रांतों की राजधानी कमजोर होती चली जाए तो फिर उसके खतरे हैं में जाके कुछ व्यक्तियों के एक व्यक्ति के दो चार व्यक्तियों के हाथ में केंद्रित होगा वैसा कोई केंद्रीकरण करने का सवाल नहीं है लेकिन काम चलाओ केंद्र को जरूरी है पर ये जान के कि वो काम चलाओ है और हमें जगह जगह इतनी मेहनत करनी चाहिए कि वो जगह जगह करीब करीब स्वावलंबी केंद्र हो वो अपनी फिक्र करे अपना चिंतन करे उसको जितनी सहायता हम दे सकें केंद्र से उतनी सहायता दे और जितनी कम हम उससे सहायता ले सकें उतनी कम सहायता दें ये हमें दृष्टि में होना चाहिए हम उससे जितनी कम सहायता ले सकें और जितनी ज्यादा हम उसे दे सकें उतनी दे और जगह जगह की अलग अलग स्थिति होगी, अलग अलग सोच विचार के लोग होंगे तो वहां जो भी योजना जो भी काम वो करना चाहे हमें ऐसा लगता हो कि बस वो हमारे केंद्रीय चिंतन के विरोध में नहीं है तो उस काम को उन्हें करने का मौका देना चाहिए वह तो जो भी काम करना चाहें उन्हें पूरी तरह उन्हें स्वतंत्र स्वावलंबी काम करने की हमसे जितनी फायदा बनता सक हमें पहुंचानी चाहिए बहुत लोग काम में उत्सुक होंगे अनेक तरह के लोग उत्सुक होंगे अगर हम ये चाहें कि ठीक हमारे तरह के ही लोग काम में आ, हम गलती में बहुत तरह के लोग काम में आएंगे हमें इतने ध्यान होना चाहिए कि हमारे काम और विचार के विरोधी प्रवत्तियों के लोग तो वहां नहीं आ जाते बस इतना भर हमें ध्यान में होना चाहिए और जो भी आता सबके लिए द्वार खुले होना चाहिए तो सब लोग आ जाए संगठित संस्थाओं में खतरा होना शुरू होता है जिन लोगों के हाथ में संगठित संस्था होती है आम आमतौर से जैसी संस्थाएं होती दुनिया में वैसी संस्था में नहीं बनानी तो ये खतरा होना शुरू होता है कि अगर मेरे हाथ में या चार मित्रों के हाथ में संस्था है तो वो निरंतर भयभीत रहने लगते हैं इस बात से कि कुछ लोग आके उन्हें डिस्प्लेस ना कर दो कुछ लोग आके उन्हें हटा ना दे ये सारी संस्थाओं में ये प्रवृत्ति होनी शुरू होती है और सब ये प्रवृत्ति दरवाजा रोकने वाली बन जाए तो काम को नुकसान पहुंचना मेरा कहना है कि हमारे पास तो कोई पद और स्थान है ही नहीं कोई पद और स्थान जैसी चीज बनानी नहीं है इसलिए किसी को चिंता पर का कोई कारण नहीं और हमारा जो काम है वो तो ऐसा काम है कि उसमें भी अगर पद का प्रतिष्ठा का हमें ख्याल आया तो हम जो क्रांति लिधन हमारे वो कहाँ ले जाएंगे क्योंकि तो वो सारी क्रांति पद और प्रतिष्ठा को तोड़ने के लिए तो हमें तो इतनी तैयारी होनी चाहिए कि जब भी कोई आदमी हमको स्थान से अलग करने को तो हम उत्सुकता से जगह खाली कर दें कि हम तो बेहतर आदमी आ गए वो काम करेगा मैं दूसरा काम लेता हूं इतना स्वागत हमारे मन काम का तो कहा बहुत बड़ा वो छोटी छोटी बातें मेरे ख्याल में आती है रोज कोई मजाक कहता है ये कोई मजाक कहता है वो तो उनकी हैरानी भी होती है क्योंकि वे इतनी छोटी छोटी बातें हैं कि अगर उन पर हमारे बीच स्थितियां बनती हो चिंतन खड़ा होता हो विचार चिंता बनती हो तो फिर बहुत हैरानी की बात है उनसे फिर बड़ा होना बहुत कठिन होता है तो इस सबको खुले चिंतन की भी जरूरत है और अगर कार्यकर्ताओं के बीच में मित्रों के बीच में अगर कोई भी वे मन कोई भी बात खड़ी होती हो तो उसके आपस में बिल्कुल चर्चा बंद कर देनी चाहिए उससे तो जब भी हम इकट्ठे बैठे तब सब बात कर लेंगे जब हम बीच बैठे हो किसी को किए उसने कुछ गड़बड़ की है इनके बाबत कुछ कहना तो फिर हमें कह देना चाहिए सबके सामने लेकिन यहां वहां किसी को नहीं करना चाहिए तो क्योंकि यहां वहां कहने से वो रोक पैदा करता है हम सब इकट्ठे हैं वहां में कहने की ये अग्रवाल साहब ऐसा ये हमें पसंद नहीं पड़ता है ये गलत मालूम होता है तो हम सब बैठ के विचार कर लें अग्रवाल साहब सही हो तो हम सब तय करें कि वो ठीक कहते हैं आप गलत चिंता में पड़ जाए और गलत हो तो उनसे तो तो तो कहें कि इसको तो नुकसान पहुंचेगा इस बात को छोड़ दे और हमारी इतनी तैयारी होनी चाहिए किसी छोड़ने तो पकड़ने में है क्या और इन बातों को हम छोड़ने पकड़ने में अगर भयभीत हो जाए तो मैं तो लोगों को जो बातें छोड़ने के लिए कह रहा हूं वो बेचारे कैसे छोड़ पाएंगे क्योंकि तो उनके तो मैं बिल्कुल प्राणों को चोट कर रहा हूं जो उनके हजारों हजारों वर्षों की पकड़ी धारणा है उनको छोड़ने के लिए तैयार करना हम छोटी छोटी बातें पकड़ के बैठेंगे तब तो बहुत कठिन पर इसमें एक बात ध्यान रखना है जरूरी कि अलग अलग ये बातें नहीं की जानी चाहिए तो उससे व्यर्थ की कटुता खड़ी होती है वो से जब हम इकट्ठे हो तब खुली बात करनी चाहिए सबको काम को ध्यान में रखकर बाधा बन सकती है तो हम उसकी बात करें और एक बात ध्यान में जरूर रखिए कि शायद अभी आपको अंदाज नहीं हो सकता दो चार पांच वर्षो में अंदाज हो कभी अंदाज नहीं होता किसी को कि कोई काम कितना बड़ा हो सकता है काश पहले से तो वो काम बहुत जल्दी बड़ा हो सकता है कम बाधाओं में बड़ा हो सकता है लेकिन कभी अंदाज नहीं होता इतनी दूरदृष्टि मुश्किल से होती है लोगों के पास तो ये देख सकेंगे दस साल बाद ये काम कैसा होगा उन्नीस सौ इक्कीस या बीस में गांधी जी समझौता कलकत्ते में गोखले के हाथ है गोखले को डर हुआ कि ये आदमी ऐसा कपड़े बांधे हुए है साधु जैसे मैं इसके साथ मंच पर जाऊं कि नहीं लोग पहुंचेंगे तो तो कि क्योंकि उस समय तक तो कांग्रेस बहुत व्यवस्थित कपड़े पहनने वालों की बड़े वकीलों की इस तरह के लोगों की संस्था थी ये आदमी वैसा आदमी नहीं था जैसे लोगों की वो संस्था तो इसके साथ भी कि नहीं ये सोच सोचकर उन्होंने बहाना किया कि मेरे सिर में दर्द है और मैं आदमी बहताऊ उनको पता नहीं था कि ये जो आदमी एक गांव के किसान के कपड़े पहन के खड़ा हो रहा है ये ये इसका इस भांति के कपड़े पहनना इसका गरीब की हैसियत में खड़ा होना ही इस मुल्क में क्रांति लाने का कारण बन जायेगा इसकी किसी को तो गोखले को कल्प नहीं तो दुनिया में जो भी काम हुए हैं, वो कब बड़े हो सकते हैं कि कोई कल्पना पहले से नहीं होती पहले से कल्पना हो तो हम गांधी को कितनी मुसीबतों से बचा सकते इसका कोई हिसाब नहीं था और जो काम 25 साल बाद हुआ वो 15 साल में हो सकता था लेकिन कोई अंदाज नहीं होता कोई काम जब होता है तब हमें ख्याल आता है कि हो सकता है जिस ख्याल में आप उत्सुक हैं वो ख्याल बहुत दूरगामी क्रांति ला सकता है उस बड़े ख्याल को ध्यान में रखें और अपने को ख्याल में डाले और बड़े बड़े काम को किस भांति जिन्हें बाधा के पहुंचाया जाए उसको देखें और ये भी आप समझ लें कि एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वो जब तक छोटे छोटे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 तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी है आपके ऊपर अभी मैं नहीं पाता कि उतनी तैयारी है जिस दिन आपकी तैयारी हो उतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके लिए खड़ी हो जाए। और मैं तो कदम कदम मुझे रोकना पड़ता है इस ख्याल से कि वो कौन झेलेगा उस सारी जिम्मेदारी को अगर वो पूरी की पूरी आपके सिर पर आई तो कौन झेलेगा तो उसकी तैयारी आप जितनी जल्दी करते हैं उतनी जल्दी ठीक ठीक लोगों से वो बात कही जा सकती है जिसको विदो वर्षपात करना पड़े उसका हर साहेगा गांव गांव तक तो पहुंचा देने की बात है कि एक घर तक पहुंचा देने की बात है तो वो कैसे पहुंचाएंगे क्या करनी वो तो सब आपको बैठ के चिंतन करना चाहिए वो कोई एक या दो या तीन आदमी भी नहीं कर सकेंगे क्योंकि तो जितना व्यापक व्यक्ति आएंगे उतना बड़ा काम हो सकेगा और जितने विभिन्न पहलू वाले व्यक्ति आएंगे जितने विभिन्न व्यक्तित्व उतना बड़ा काम हो सकेगा आपकी संस्था को तो ये ख्याल में लेके काम करना चाहिए कि उस पर एक मिलम स्थल है इससे ज्यादा नहीं उसमें जितने विभिन्न कोनों के विभिन्न ढंग के विभिन्न वर्गों के लोग आ सके उनको लाने भर का काम आपका है कि वो आ जाएं उनसे कैसे काम लिया जाए वो आपके चिंतन का है ख्याल है कि उनसे कैसे काम लिया जाए और अत्यंत प्रेमपूर्ण स्वागतपूर्ण भाव से अगर हम बहुत लोगों को ला सकते हैं इसमें तो कोई शक कारण नहीं और जो मैं कह रहा हूं आज इसकी सारी की सारी दृष्टि धर्म से संबंधित है आदमी कल समाज के और पहलुओं पर भी मुझे कहना पड़ेगा समाज के आर्थिक पहलू हैं राजनीतिक पहलू हैं समाज की जिंदगी इकट्ठी जिंदगी अगर पूरे समाज के जीवन कोण में कोई फर्क लाना हो तो हमें उसके सारे पहलुओं पर बात करनी पड़ेगी तो जब तक मैं धर्म पर बोल रहा हूं तब तक, तक एक पहलू की बात है और तो उतनी ही क्रांति की बात जीवन के हर पहलू पे जरूरी है तो हमें एक पूरी क्रांतिकारी योजना देश के मन के सामने उपस्थित कर सकते तो कल अगर मैं राजनीति पर अर्थ पर समाज पर शिक्षा पर इन सब पर पूरी दृष्टि देना शुरू करूंगा तो काम और बहुत तरह के लोगों की जरूरत होगी जिनकी हमें कल्पना भी नहीं है कि वो जरूरी हो जाएंगे आज उसमें से बहुत से लोग उसके भी होते हैं लेकिन अभी तुम्हारे पास कोई काम भी नहीं कौन हम कहें न मालूम कितने प्रोफेसर तो उत्सुक हुए हैं मुल्क में अगर हमारी तैयारी हो तो कल हम प्रोफेसर का अलग ही कैम्प आयोजित करें उसमें मैं शिक्षा के संबंध में जो कुछ हो सकता है उसके बाबत बात करूं युवा उत्सुक हुए हैं कल हम कॉलेज के विद्यार्थियों का अलग ही कैम्प निर्मित करें उनसे बात हो सके ढेर राजनीतिक मुल्क में उत्सुक हुए ने आज नहीं कल अगर हम व्यापक काम करें तो हम राजनीतिकों के लिए एक अलग ही कैंप रखें हम उनसे सीधी बात कर सकें उनको कुछ कह सकें लेकिन ये तो ये तभी हो सकता है जब हम हर तरह के लोगों को भीतर आने दें कल फिर उनके अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग चिंतन हो सकता है अब अभी बहुत से प्रश्न होते हैं जिनको मैं छोड़ देता हूं सिर्फ इसीलिए कि वो जिन लोगों के सामने बात किए जानी चाहिए वो लोग सुनेंगे सुनकर क्या बात करें अब जैसे कि निरन्तर ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन की शिक्षा पर कोई न प्रश्न पूछ लेता है। लेकिन शिक्षा पर बात करने से क्या प्रयोजन है जब तक कि शिक्षा शास्त्री के सामने वो बात न की जाए आप क्या करेंगे बहुत उसके लिए अब कल दो प्रश्न है राजनीति पर लेकिन क्या मतलब है उनकी बात करने से जब तक कि हमारे पास एक राजनीतिक पूरी योजना न होकर हम पूरी बात कह सकें पूरे ए, पूरी दृष्टि को ध्यान में रखकर और किन के सामने कहें मुल्क की जीवन के बहुत पहलू हैं सभी पहलुओं पर संयुक्त क्रांति का काम हो सकता है और उसके लिए हमारी तैयारी तो बढ़नी चाहिए अब जिससे यही कैंप है 400 लोग आए इस कैंप में 2000 लोग हो सकते हैं, तो हमें थोड़ी फिक्र करनी पड़ी और आप हैरान होंगे कि 400 लोग यही 400 लोगों को ज्यादा फायदा होता है अगर दो लोग यहां होते क्योंकि जितनी बड़ी संख्या है उतना बड़ा वायुमंडल उतना बड़ा एटमोस्फियर खड़ा है और हमारा क्योंकि जीवन हमेशा से विस्तार को अनुभव करता है जितना विस्ती हो आप ध्यान करने बैठे हैं अगर आपके आसपास दस लोग ध्यान कर रहे हैं आपके ध्यान में फर्क पड़ता है और आप अकेले करते हैं तो फर्क पड़ता क्योंकि आपको तो लगता है आपको समझ में आना शुरू हो, फिर एक साइकित एक मनो वातावरण बनता है इतने लोगों का चिंतन इतने लोगों के मन की हवाएं इतने लोगों के मन की तरंगे तो एक हवा बना। बुद्ध जिस गांव में भी जाते दस हजार भिक्ष के पास हम कहेंगे कि भीड़ ले के चलने का क्या मतलब था लेकिन पूरे गांव की हवा बदलते थे क्योंकि दस हजार एक खास ढंग से निर्मित एक खास तरह के चित्त को लिए हुए खास तरह की आंखें, खास तरह के पैर चलने का ढंग उठने का ढंग बात करने का ढंग दस हजार शांत लोग जिस गांव में खड़ा हो जाते दस हजार लोग शांत आते वो गांव एकदम देखता रह जाता कि क्या गांव में ठहरे उस गांव का राजा मिलने गया दस हजार लोग ठहरे हैं गांव के बाहर तो उसने अपने मंत्रियों से कहा कितनी दूर उन्होंने कहा बस जो दक्ष दिखाई पड़ रहे हैं उसके पास उसने कहा मुझे शक होता है अपने तलवार बाहर निकाल ली तुम तो मुझे धोखा देना चाहते तुम कहते दस हजार लोग ठहरे लेकिन यहां तो ऐसा पता नहीं चलता कि एक आदमी ठहरा हो इतना कन्नाटा तो मान लो थोड़े फासले पर ठहरे हैं दरख्तों के पास इतना कन्नाटा है रात में वो जो होता उसने तलवार बाहर निकाल ली कोई कोई पड़े तो नहीं वो मंत्री हंसे उन्होंने कहा कि आप तलवार बाहर ही रखिए कोई चैलेंज नहीं है लेकिन आप चलिए ये दस हजार लोग और ही तरह के लोग हैं वो गया वो देख के दंग रह गया कि वृक्षों के नीचे दस हजार लोग बैठे कोई एक बात नहीं अब ये एक साइकिल वातावरण में प्रवेश कर रहा है जहां ये बोलना भी चाहे तो नहीं बोल सकता दस हजार लोग मौजूद है चुपचा कोई काम नहीं कर रहे हैं बैठे तो आदमी उनमें घुसता है ये आगे बदल जाता है ये, ये देखें नहीं कि कल्पना में नहीं कि ऐसा भी एक हवा हो सकती काम बहुत हो सकते हैं मेरा वो भी ख्याल है कि गांवों पर मॉरल अटैक होने चाहिए लेकिन हमारे पास लोग हों मेरे मन में है ये कि दो हजार लोग एक दिन के लिए ठहरने अभी हम कैंप लेते अगर हमारे पास दो ऐसे लोग तैयार होते हैं जिनको हम समझते हैं कि उन्होंने ध्यान में थोड़ी गति की शांति हुए इनको विचार ख्याल में आया कल हम चलते हैं और एक गांव चलते हैं बीस हजार का गाँव दो हजार लोग घरों में मेहमान हो जाते हैं तीन दिन के लिए हाथ जो कि हमें पूरे गांव पर एक नैतिक आक्रमण कर रहे हैं। जाके दस के गांव में दो हजार लोग पांच पांच घर के बीच जाके एक एक आदमी जाके मेहमान हो जाता है वो तीन दिन उनके साथ रहेंगे दो हजार लोग मोहल्ले में पांच घरों के लोगों से बात करेंगे सांझ को हमारी बैठक होगी उसमें पूरे गांव के बच्चे पत्नियों को लेकर वो हमारे 2000 लोग हाजिर होंगे उन 2000 लोगों का उठना बैठना बात करना सोचना उस तक की हवा हम गांव में खड़ी करेंगे हम तीन दिन में क्यों जंगल में कैंप लेंगे जंगल में कैंप लेने की मजबूरी सिर्फ एक ही है हमारे पास आदमी नहीं किसी में, कि में जाकर वातावरण खड़ा कर सके हमारे पास दो आदमी होंगे तो हम एक गाँव का हमला करेंगे वक्त में हम बारह गाँव का हमला कर दिया करेंगे और बारह गांव में हम एक जादू खड़ा कर सकते हैं पूरा का पूरा कि तीनों के लिए वो गांव चकित खड़ा रह जाए और उस गांव की जिंदगी में फर्क पड़ जाए काम तो बहुत में बहुत रूप ले सकता है पर वो रूप जैसे जैसे आपकी ताकत बढ़ती है आप इकट्ठे होते हैं सोचते हैं उस रूप में बन सकेगा आज की बैठक इसी ख्याल से बुलाई की अगली बात में हमेशा ही मेरा ख्याल ये कि कैम्प तीन दिन तो न हो कि चार दिन का हुआ सर पहले दिन सारे हमारे मित्र इकट्ठे हो जाए सर एक दिन उनके साथ व्यतीत हो दूसरे दिन से कैम्प शुरू होगा ताकि उनके लिए कुछ मैं कर सकूं और वो इस दिशा में कुछ सोच सके बिचार सके और जिस गांव में भी हम मिलते हैं बैठकें लेते हैं वहां भी एक बैठक घंटे भरती वहां के उन मित्रों के जो काम करने के लिए सक्रिय रूप से उत्सुक हुए उनके लिए बैठक होने के और हम कैसे बड़ा से बड़ा कर सकें उसका हमें चिंतन करना चाहिए और जो भी जो योजना है ला सके वो योजनाएं लानी चाहिए और मित्रों को समझानी चाहिए कि योजना से काम यहाँ आगे जा सकता है इस पर आप चिंतन करें ख्याल करें इसलिए और कुछ बात इस संबंध में पूछने और पूछने फिर अपना चलना पड़ेगा चलना पड़ेगा बड़ा अभी उन लड़कों ने जबलपुर में अच्छा थोड़ा सा काम किया अच्छा थोड़ा काम किया और युवक उत्सुक हो जाए तो वो सुख आपको करना हैं। अभी 10, 15, 20 लड़कों ने ग्रुप जबलपुर में बनाया तो घर घर साहित पहुंचा रहे हैं बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है जिस घर में भी गए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मत जी की योजना थी वीकली बुलेटिन की तो वो लड़के तैयार करते हैं जनवरी से जोधपुर को निकालने का एक वीकली बुलेटिन छोटा सा पत्रिका जिसमें की सारी सूचना पूरी की पूरी मिल सके हम्म बहुत बड़ा काम काम तो बहुत बड़ा हो सकता है और आप जितना जितना तैयार हो मैं उसको उतनी बड़ी दिशा दे सकते हो मेरी कल्पना में है सारी बात की क्या नहीं हो सकता है बहुत हो सकता है इतना हो सकता है कि हमें 15-20 साल में इस मिल दूसरी हवा पैदा है करते कि ज्ञान का प्रयोग हम लोग को शाम को ढंग से करना चाहिए ठीक है तैयार करना पड़े हमें एक अलग तो पर कार्यकर्ता अलग मेरा माइंड में भी एक बात आई चलते चलते और आगे भी दो पांच वो है कार्यकर्ता तो आगे भी मेरा माइंड में नहीं रक्षा नहीं आते मेरा माइंड में था और आगे भी मेरा माइंड में तो नहीं हुई कार्यकर्ताओं के अलावा कौन सा कौन सा लेने तो से पहला अपना रूप बच सकता है तो जैसा आज -चुन तो जो थोड़ा पानी से आओ घंटा पीछे बैठे गाँव अपना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 चाल चले चालिए जाके अब इससे कहना कि मैं कॉल हूँ उस तक की बात बाद वही करते हैं कम्प्लीट हो आप हो गया आधा हो गया अभी आधा पंद्रह दिन हो जाएगा इसको कर डालेगा कॉल हमारा बीमार था अभी आ गया इसलिए दो तीन महीना जरा देख रहे एक महीने को एक दादी, सब मराठी में जानी चाहिए एक बहुत से लोगों का ऐसा ख्याल कार्यक्रमों में हो जाता है कभी कभी की आप कोई बात बोलते हैं और तो फिर थोड़े टाइम से और कुछ बात बोलते हैं तो समझ नहीं पाते हैं पहली बात सच या दूसरी बात शायद आपका ध्यान बहुत लंबे तक होने के बाद कुछ फर्क होना होता है तो दो टाइम चर्चाओं में चले जाते हैं का एक नमूना अब ये हो गया कि लोगों को ये ख्याल आ गया है कि आपको फोटो रखा जाए या न रखा जाए अब ये एक आप कोई और ढंग से सोच रहे होदुर की चर्चा हो जाती है तो मेरे ख्याल से कुछ बातें तो बैठक तो तो तो जो भी बात हूँ वो पूछ लेनी चाहिए लंबे दृष्टि से कोई विचार हो तो शायद कभी समझ में न आए कभी एक बनानी है बात तो उससे पूरी एनर्जी जीत जाए और उसके बाद न कुछ में लगे तो आपसे बता देखा नहीं है लेकिन करना है वो टाइम तो पूरे जोर से हो जाए पूरे तो से जो भी करना है उसकी अब वो फोटो का मामला ऐसा हो गया है कि मेरे पास हर महीने सरको चिट्ठियाँ पहुंचते हैं, हमें फोटो भेजी है मैं उनको कहाँ से फोटो भेजूँ नहीं भेजता तो उनकी फिर चिट्ठी पहुँचती चित्र भी हमको नहीं भेजते तो सिवा इसके कोई उपाय नहीं है की फोटो रख भी जाए जिसको लेना हो वो ले जाए मैं उनको कहाँ ऐसी चित्र भेजूँ वहाँ लोग पहुँच जाते हैं घर पर भी आपका एक फोटो दे दीजिए मैं कहाँ से फोटो लाकर उनके लिए रखने फोटो रखू जो तो उसके लिए तो स्टार्ट रख दिए जिसको चाहिए उठा कर ले जाए नहीं चाहिए बात खत्म कोई भी मामला आप वो समझा आती है नहीं है तो थी। थी। कोई भी मामला है उसको आपके ऊपर नहीं है तो वा। मुझे देने तंजाम करना पड़ता है मैं किसी को मना क्या करूं वो आया कि चित्र चाहिए आप तो उसको क्या कहा जाए तो किसी का चिट्ठी आती है उसको चित्र चाहिए अब उसको चित्र की व्यवस्था करो वो खर्च करो उसे भेजने के लिए डाक का खर्च करो उसका मतलब क्या है और न भेजो तो वो दुखी होता है कि चित्र नहीं भेजा अच्छा जैसा फ्लैग जैसा कोई बना जाए जो मैंने कहा कि फ्लैग जरूर बना, जीदे जीदे बना है एक तीन चार चित्रों को उसमें बस देखा तो वो फ्लैग जैसा बना हुआ बुक के साथ ना हो तो वो पन्ने में डालने में काम भी आ जाएगा और फोटो खिचवा से भी नहीं देखेगा कोई भी किताब ले जाए लोग जो भी चाहते हैं उसमें की व्यवस्था हम कर सकते हो बराबर देने के कौन तो वो कभी क्या ख्याल हो जाता है कार्यकर्ताओं का लोग चाहते हैं उसकी व्यवस्था करने या नहीं करनी तो सोचना चाहिए जैसे अकेले ने कहा कार्यकर्ताओं सोच के अंदर वो उनकी खिलाड़ फला जवाब होता क्या है की हमारा चित्र जो है कभी भी कि बिंदु जो है उसको नहीं पकड़ता, या तो इधर या उधर या तो हम चित्रों की पूजा करेंगे और या फिर हम चित्र के से धन रहेंगे लेकिन चित्रदने ये हमारा जो माइंड है यानी या तो हम मूर्तियां बनाएंगे या मूर्तियां तोड़ेंगे लेकिन मूर्तियों को सहज रूप से स्वीकारना करेंगे मूर्ति मूर्ति है न उसमें पूजा की जरूरत है न उसको फोलने की जरूरत है एक चित्र चित्र है न उसको कोई पूजा करने की जरूरत है और न उससे बचने के मुसलमान इतने बचे अगर आप मोहम्मद का चित्र बना दो तो मारपित हो जाए अभी दंगा हो जाए मोहम्मद का चित्र भर आप टांग लो घर में आपके घर में आग लगा देंगे ये दूसरी देवकों की खड़ी हो गई ना और इसी ख़़ी ख़़ी इस से खड़ी हुई खड़ी इससे हुई कि, कि कहीं मूर्ति की पूजा न शुरू हो जाए तो मूर्ति पूजा के डर से कहीं चित्र न बना ले मोहम्मद का स्वामी शक्तभक्त ने मंदिर वहां वरधाम बनाया तो सभी धर्मों की मूर्तियां रखी उन्होंने मोहम्मद की मूर्ति बनाई झगड़ा तो फिर आखिर वो मूर्ति हटानी पड़ी वहाँ तो वो मोहम्मद तो तो का वो चित्र नहीं बना सकते मूर्ति बनाने की बात तो मोहम्मद का कोई ऑथेंटिक चित्र उपलब्ध है क्या अब ये एक दूसरी जगह तो हो गई ना मैं कहता हूँ चीजों को सरलता से क्यों रूल लेते चित्र चित्त है उसमें क्या न पूजा करने की जरूरत है और न उतने घबराने से मैं कार्यकर्ताओं के दिल में खाल बंदा हुआ है हमारे आचार्य वेद वो भी बड़ा मुश्किल है वो भी बड़ा मुश्किल है वो भी हमें करना पड़ेगा हाँ। वो हमें इतना हमारे ख्याल में यह होना चाहिए आचार्य व्यवस्था के लिए फोटो प्रिंट खिलवा रहे हैं उनको क्या जरूरत है फोटो उनको शौक है हाँ ये सारी बात हमें समझ लेनी चाहिए ये सारी बात हमें समझ लेनी चाहिए हमारी जरूर धारणाएं हैं कि कैसा मुझे होना चाहिए और हमारा काम होने वो जो हम तय किए हैं हजारों साल से मैं वैसा आदमी बिल्कुल नहीं जरूर तो वो तो आपकी धारणा जगह जगह टूटेगी उसे साफ ही कर लेना चाहिए मैं वैसा आदमी कहीं भी नहीं मैं उन दो कहीं भी खड़ा नहीं होता तो ना तो मुझे भय लगता है कि तुम तो फोटो ले जाए इसमें <अएगे> इसमें कौन से तो तो भय का कारण फोटो तो खा देगा उसमें कोई भय नहीं है कुछ फूक दे उसको जूते में डाल दे तो क्या बनता पूजा पूजा तो तो पूजा तो करने, तो तो करने, तो करने वाला जो मन है उसके विरोध में मैं लड़ रहा हूँ और अगर कोई पूजा करे तो हम क्या तो तो तो तो कर सकते हैं ये क्या ऐसी उसको मर्जी है पूजा करने वाले मन के विरोध में हमारी लड़ाई चल रही है कि पूजा करने की वृत्ति नौ से भरी है फिर भी कोई पागल है तो वो पागल है पूजा करे तो करे क्या देना देना और मेरे फोटो भी नहीं करेगा तो किसी और के फोटो भी करेगा उससे बनता क्या तो नहीं वो पूजा करने वाला मन है तो वो करेगा पूजा और ये जो विरोध करता है जो कहता है कि कहीं पूजा का डर है ये पूजा ही करने वाला मन ये कोई दूसरा मन नहीं है जो पूजा करने वाली बुद्धि है जिसकी वो जगह जगह मुझे आप कहते हैं कहीं आपकी बात का संप्रदाय बन जाए तो मैंने कहा ये सांप्रदायिक मन है ये जो ये जो भय की बात कर रहा है यानी बड़ा मजा ये कि ये आदमी किसी संप्रदाय में खड़ा हुआ है और कहता ही है कि कहीं संप्रदाय में बन जाए ये आदमी संप्रदाय छोड़ के ये बात विचार करे तो ये समझने वाली बात है ठीक है ये ठीक बात क्या है ये संप्रदाय में खड़ा हुआ बली बात, और इसको जो भय होता है वो भय इसका नहीं है कि सांप्रदायिक स्थितियां और न बने भय इसको हमेशा ही है कि इसके संप्रदाय का एक कॉम्पिटिशन और खड़ा होता इसको भय सिर्फ ये बने कि ये एक संप्रदाय और खड़ा होता तो मेरे संप्रदाय के वैसी तो कॉम्पिटिटिव प्रकाश है ये में हो उसका डर संप्रदाय से भयभीत नहीं है वो संप्रदाय में तो वो खड़ा ही हुआ है एक ज्यादा हाँ, उसका डर है उसका डर तो हमें सारी बातें करनी चाहिए साफ समझनी चाहिए इसलिए ये छोटा सा कैंप ले लिया जाए ले लिया जाए वो अच्छा होगा तो के लिए तो वो सारी बात साफ होनी चाहिए मेरे संबंध में भी सारी बात साफ होनी चाहिए जैसा ही आपको ठीक हो आप जो बात कहते हैं वो भी ठीक चलेगी जो आपका कंसेप्ट वही हम तक यानी हम तक आए तब हम दो दिन तक पहुंचा सकते जैसे चाहे आप कुछ कहते हो पहुंचाते कुछ और संबंध में गलत धारणा हमें न बना रहे हैं अब जैसे कलना में कोई भेजा वो सब सेवन की क्वेश्चन है तो हमारा माइंड तो सचता था मैंने कहा क्या कि हमारा माइंड है की बात होता है